सृष्टि के कण कण में अनुस्यूत परमेश्वर तत्व तो, भगवत स्वरूप संतवृंद तथा आत्मस्वरूप श्रोत्रवृंद श्री दक्षिणामूर्ति स्त्रोत्र के प्रथम श्लोक पर विचार चल रहा था इसमें हम लोगों ने देखा अंतरस्मिन इमेलों का अंतर्विश्व जगत बहिर्वत माया भाती दर्पण प्रतिबिंबवत सुरेश्वराचार्य भगवान कहते हैं यह सारा का सारा विश्व जो बाहर दिखाई दे रहा है ये सभी लोक अंत है पर माया से बाहर दिखाई पड़ते हैं दूसरा मूल में दो विशेषण दिया था विश्व का एक निजांतर्गतम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम सारा का सारा विश्व जो बाहर दिखाई दे रहा है वह आपके अंदर है पर यह बात समझ में नहीं आती है क्योंकि मैं का अर्थ हम लोगों ने शरीर रख दिया मैं का अर्थ यदि शरीर ना हो शरीर से मैं को पृथक कर दीजिए तो आपकी व्यापकता को कोई तोड़ नहीं सकता शास्त्र कहता है मैं का अर्थ शरीर नहीं है आपका स्वरूप व्यापक है जब आपका स्वरूप व्यापक है तो सारा जगत आपके अंदर है दर्पण में दिखने वाले नगर के समान बाहर क्यों मालूम होता है माया से मालूम होता है जैसे स्वप्न का जगत अंदर होते हुए भी निद्रा दोष से बाहर मालूम होता है ऐसे यह जगत भी अंदर होते हुए स्वरूप के अंदर होते हुए भी माया दोष से बाहर मालूम होता है कब तक बाहर मालूम होता है जब तक सोया है जब जग जाता है तो स्थिति बदल जाती है आप जग जाता है तो आपको लगता है स्वप्न का जगत बाहर नहीं था अपने अंदर ही था इसी प्रकार जब यह जग जाता है यह साक्षात कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानेवा द्वयम प्रबोध समय में इसको अपने स्वरूप का जब साक्षात्कार होता है तो सारा बाहर दिखने वाला जगत अंदर होता है ये दक्षिणा मूर्ति नाम के विषय में हमने बताया था कि देखो भगवान की ही मूर्ति जो सगुण साकार वह भगवत मूर्ति है ईश्वर भगवत मूर्ति है और गुरु भगवत मूर्ति है और आप भी भगवत मूर्ति हैं पर कुशलता किस में है साक्षात्कार कराने की कुशलता गुरु तत्व में है इसलिए वह दक्षिणा मूर्ति है वह कुशल मूर्ति है साक्षात्कार कराने में कुशल है और वह समर्थ है सारा ऐश्वर्य सारा विश्व उसको अपना ही स्वरूप मालूम होता है हमने कल लक्षित किया था आपको स्वप्न का भी सारा का सारा जगत आपका ऐश्वर्य ही है क्योंकि आपके संकल्प में ही आपका ऐश्वर्य है और अज्ञान के कारण वह ऐश्वर्य नहीं मालूम होता है उसमें हेतु तो क्या होता है कि स्वप्न के कल्पित एक शरीर में हमारी हमता टीक जाती है केवल इतना हेतु तो आपके अनुभव में है विचार करके देखिए स्वप्न का सारा शरीर सारा विश्व आपने कल्पित किया है पर एक शरीर के साथ अहमता जोड़ देने के कारण आपका वैभव कुंठित हो जाता है अपने संकल्प का बाद अपने को ही खाने लगता है आपका वैभव आप पर ही हावी हो जाता है क्योंकि हम एक शरीर के साथ मैं का संबंध कर देते हैं ठीक इसी प्रकार मैं का संबंध इस शरीर के साथ कर देने के कारण सारी समस्या हो रही है सारी समस्या का हेतु यहाँ पर ही है इसी शरीर के साथ हमारे मैं का संबंध हो गया पूर्णाहंता कवलितम विश्वम योगी इस शरीर का जो कि अहमता के साथ संबंध है एक टूट जाए ये जो उपाधि है इसको आप भेदन करने में समर्थ हो जाए तो आपकी पूर्णाहनता को कौन रोक सकता है आपकी अहमता पूर्ण हो जाएगी एक घर जब छोड़ देता है साधु तो सारा घर उसका हो जाता है किंतु अब एक आश्रम से संबंधित हो जाता है तब सब आश्रम नहीं अपना कर पाता है एक घर जिस दिन छोड़ता है तो सब घर उसका है अथवा कोई घर उसका नहीं है ये दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं पड़ता है विश्व का सारा घर उसका हो गया अथवा कोई घर उसका नहीं है ऐसी एक अहमता को आपने छोड़ा तो सारा विश्व का जो शरीर है आपका शरीर हो गया अथवा कोई भी शरीर आपका नहीं है क्योंकि अब अब सब आदमी कल्पित हो गए तो किसी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है एक शरीर के साथ हमता ममता का सहयोग हो थी हमको परिचिन्न बनाता है गुरु में यही विशेषता है गुरु अपना स्वरूप समझाता है गुरु में यही विशेषता है गुरु अपना स्वरूप समझता है पर शरीर हमको दिखाई देता है इसमें एक चीज़ ध्यान में रखने की है कि ज्ञानी का शरीर होता है कि नहीं आप कहेंगे बहुत ज्ञानी महापुरुष हुए हैं उनके शरीर से बहुत उपकार हुआ है ज्ञानी का शरीर क्यों नहीं होता है ज्ञानी का शरीर तो होता है परंतु जब आप ज्ञानी की दृष्टि से देखिए गुरु की दृष्टि से देखिए जिस शरीर में जिसकी अहमता ममता बनी है वही उसका शरीर है दूसरा शरीर उसका होता है क्या व्यवहार में जिस शरीर में आपकी अहमता ममता है तो ये आपका शरीर है और जिस शरीर में आपकी अहमता ममता नहीं है वह आपका शरीर है क्या आपका शरीर नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि जो शरीर जिसकी अहमता ममता का आस्पद होता है वही उसका शरीर होता है पर ज्ञानी को एक शरीर में अहमता ममता नहीं होती अहम ममेति संसार यह टूट गया इसके साथ वास्तविक अहमता ममता उसकी नहीं है जैसे नाटकार को जो पार्ट लेता है उस पार्ट के शरीर के साथ उसकी अहमता ममता नहीं रहती है इसी प्रकार ज्ञानी का ज्ञान है उस ज्ञान को स्मरण नहीं करना पड़ता है और इस शरीर के साथ अहमता ममता की याद बनेगी तो सभी शरीरों के साथ बनेगी और नहीं तो किसी शरीर के साथ नहीं बनेगी और जब उसकी अहमता ममता का आस्पद शरीर हुआ ही नहीं तो ज्ञानी का शरीर है ऐसा हम नहीं कह सकते पर व्यवहार में यह बात कही जाती है कि ज्ञानी का शरीर है परमार्थ में ज्ञानी का विषय स्वरूप स्वस्वरूप है तो वह हो गया गुरु और समर्थ है किस में समर्थ है वह इसमें समर्थ है कि जो बोधवान नहीं है उसको ज्ञान कराने में समर्थ है उसके अंदर एक अनुभूति है जो अनुभूति कभी भी काटी नहीं जा सकती बहुत बार क्या होता है कि मान्यता एक चीज़ हो जाती है परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान में यही अंतर होता है और कोई अंतर नहीं आपको श्रद्धा है आपने बात पर विश्वास कर लिया शास्त्र की आपको कोई विकल्प नहीं है आपको परोक्ष ज्ञान तो है ही आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है जैसे मान लीजिए ये कोई ऐसा द्वीप है जहाँ दूध नहीं होता है व्यक्ति वहाँ के जानते हैं कि एक दूध होता है जो सफ़ेद होता है उसको लोग पीते हैं उसमें बड़ा पोषक तत्व होता है उनको कोई संशय नहीं है अविश्वास नहीं है उनका ज्ञान पक्का है परंतु अब एक व्यक्ति दूसरे द्वीप से वहाँ पर गया वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई आपके यहाँ दूध होता है तो कहा हमारे यहाँ दूध बहुत होता है दूध सफ़ेद होता है ना? तो उसने कहा कि हाँ बात तो ठीक है तुम्हारी पर तुम्हारा ज्ञान पूरा नहीं क्योंकि गाय सफ़ेद भी होती है काली भी होती है पीली भी होती है नीली भी होती है सफ़ेद गाय का दूध सफ़ेद होता है नीली गाय का दूध नीला होता है लाल गाय का दूध लाल होता है अब देखो मन में झट संशय आ गया देखा नहीं है ना बोझ नहीं किया है लेकिन जिसने दूध निकाल के देख लिया है प्रत्यक्ष कर लिया है साक्षात कर लिया है उसका गला दबाओ तो कहो लिखो कि दूध काला होता है काली गाय का वह लिख भी दे कि काली गाय का दूध काला होता है तो क्या अनुभव कट जाएगा उसके लिखने से भी अनुभव नहीं कटेगा वह लिख भी दे उसका गला दबाने से बोल भी दे लेकिन जो अनुभव उसको है कि काली गाय का दूध निकाल कर देख लिया है कि सफ़ेद होता है उसके अनुभव को कैसे काटेंगे कोई भी व्यवहार या अन्य चीजें ज्ञानी के अनुभव में प्रतिबंधक नहीं बन सकती यही अपरोक्ष अनुभूति में और परोक्ष अनुभूति में अंतर है परोक्ष में संशय के लिए स्थान हो जाता है यह समर्थ है गुरु है इदम नमः यह नमस्कार क्या है सीमित अहंता का समर्पण मैं उत्तर काशी गया था तो वहाँ एक दो महात्मा मुझे मिले बाकी तो पुराने लोग कोई नहीं रहे शरीर शांत हो गया एक दक्षिण के महात्मा थे बहुत सुंदर संस्कृत बोलते थे सरल भाषा में उनको हमने कहा कि स्वामी जी अपना अनुभव आप सुनाइए उन्होंने एक बात कही स्वामी जी वेदांत तो अपनी जगह ठीक है हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं इसमें तो कहीं कोई बात नहीं है लेकिन मेरी अनुभूति तो यही है कि जब तक शरीर का भान है तब तक परमेश्वर को रोज़ सौ बार तो प्रणाम करना ही चाहिए अर्थात इस सीमित अहमता को समर्पण करते रहना चाहिए माया बहुत ही विलक्षण है यह सीमित अहमता भले ही झूठे हो पर यह सिर न उठाने पावे इसलिए सौ बार तो भगवान को प्रणाम करते रहना चाहिए यहाँ इदम के द्वारा यह परामर्श है कि यह जो उपाधि के कारण हमारी सीमित अहमता प्रतीत हो रही है वह उस गुरु तत्व में समर्पित हो समर्पण यहाँ पर क्या है अहमता उपाधि के कारण सीमित प्रतीत हो रही है उपाधि से पृथक होती ही होते ही समर्पित हो जाएगी आपकी अहमता समर्पित करना नहीं पड़ेगा वेदांत में एकत्व करना नहीं पड़ता है आप तत्पदार्थ में से उपाधि हटा दीजिए और तुम पदार्थ में से उपाधि हटा दीजिए यह उपाधि का हटाना ही एकत्व है क्योंकि एक ही तत्व दो उपाधि में से दो प्रकार का प्रतीत हो रहा है यदि उस उपाधि को आप हटा देंगे तो दो का भान कहां से होगा दो का भान तो उपाधि से हो रहा है अरे एक आकाश में घट रूपी उपाधि से घटाकाश मालूम हो रहा है और मठ रूपी उपाधि से मटाकाश मालूम हो रहा है इन दोनों उपाधियों को हटा देंगे तो दोनों आकाश का एकत्र नहीं करना पड़ेगा आकाश तो एक है ही वेदांत में नमस्कार का जो स्वरूप है वह सीमित अहमता का समर्पण है एदम न गुरु तत्व में जो चीज है गुशब्दे धातु है शब्द अर्थ में शब्द के द्वारा अशब्द पद को लक्षित करा देता है यही इसकी बहुत बड़ी कुशलता है और इस कुशलता में रहस्य इतना है क्योंकि ज्ञान की कहानी अकथ कहानी है गोस्वामी जी भी कहते हैं सुनाह तात यह अकथ कहानी एक कहानी कहते हैं और वह कहानी कैसी है अकथ अकथ है तो वह कहने कहते क्यों है समुझत बने न जाए व खाने अभिधावृत्ति से हम नहीं कह सकते इसलिए अकथ है और कोई सावधान रहे तो उसके अंदर वह शब्द अनुभूति उत्पन्न करा देता है लक्षणा से वह अनुभूत होता है एक अनुभूति अंदर रहती है उस अनुभूति को लेकर हम शब्द के लेकर के हम शब्द को बोलते हैं उस अनुभूति में आपको ले जाने के लिए जो शास्त्र का ज्ञाता है पर अपरोक्ष नहीं है जिसको उसका शब्द कहीं कभी भी वहाँ प्रतिष्ठित नहीं होगा उस अनुभूति में प्रतिष्ठित नहीं होगा शब्द ज्ञान में प्रतिष्ठित होगा इसलिए शब्द ज्ञान तो उद्भूत हो जाता है पर जो ज्ञानी है उसका शब्द स्वरूप प्रतिष्ठित होता है इसलिए उसका जो लक्ष्य है उसको जो तत्व की अनुभूति हो रही है वही केंद्रित हो करके वह शब्द निकालेगा उसका केंद्र उसका इशारा वहाँ रहेगा उसका इशारा वाच्यार्थ में नहीं रहेगा उसका इशारा कल्याणार्थ में रहेगा इसलिए उसकी अनुभूति भी वही केंद्रित है इसीलिए उसमें एक सामर्थ्य होती है जो शब्द के द्वारा आपको लक्षित कर देती है यही उसकी विशेषता है इस प्रकार पहला शोक हो गया यही एक वास्तविक तत्वज्ञान की स्थिति है विश्व को देखने की प्रक्रिया है नेत्र से विभिन्न प्रकार के भेद देखते हुए भी एक तत्व की ही समझ रहना जैसे पर्दे पर अनेक चित्र दिखते हुए भी यदि किसी की बुद्धि में ऐसी सामर्थ्य है कि जो पर्दे तक जाती है तो उसे एक पर्दा ही दिखेगा कैमरे से जब हम फोटो लेते हैं तो बाहर की फ़ोटो आती है और एक्सरे से जब फोटो लेते हैं तो बाहर बाधक नहीं होता है ये बाहर के वस्त्र आदि उसमें बाधक नहीं है इसी प्रकार सामान्य बुद्धि चित्र को ही पकड़ती है और पूछो कि क्या देख रहे हो तो वही बताएगा चित्र देख रहा हूं उस समय उसको ईश्वर कृपा से गुरु कृपा से ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जाती है कि चित्र का भेदन करने में समर्थ हो जाती है जहाँ चित्र दिख रहा है नेत्र से चित्र देखने पर भी वही पर्दे की अनुभूति है जहाँ चित्र दिख रहा है वहाँ ही पर्दे की अनुभूति है और प्रत्येक चित्र के साथ एक ही पर्दे की अनुभूति है दो पर्दे की अनुभूति नहीं चित्र रूपी उपाधि वहीं टूट जाती है प्रत्येक चित्र के साथ एक ही पर्दा है उसकी बुद्धि उस पर्दे में जाकर के टिकती है पर्दे में जाकर के उसका लक्ष्य स्थिर होता है नेत्र से भले ही चित्र दिखे पर उसकी बुद्धि पर्दे में टिकती है इसीलिए जहाँ पर आपको जगत दिखाई दे रहा है वहीं पर दर्पण आत्मा आपको दिखाई देगा वहीं पर आपको दर्पण की अनुभूति होगी और सारा चित्र उस आत्मदर्पण में बाधित होता जाएगा ये बात लक्ष्य करा दिया यहाँ पर दूसरी बात यहाँ पर सत्ता और प्रकाश लक्षित किए गए हैं एक सत्ता में सभी सत्तावान हो रहे हैं जितने दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे एक पर्दे की सत्ता पर सभी चित्र सत्तावान हैं एक ही प्रकाश है उसी प्रकाश में सभी प्रकाशित हो रहे हैं ये विलक्षण एक खेल है आप शांत बैठे हैं घोर अंधकार है हाथ भी नहीं दिखाई देते आपके नेत्र भी बंद हैं और अंदर संकल्प मन में होता है संकल्प होते ही आपको ज्ञात हो गया कि नहीं वह संकल्प किस प्रकाश में दिखाई दे रहा है संकल्प किस प्रकाश में दिखाई दिया यदि आप प्रकाश रूप नहीं हैं तो नेत्र भी बंद है सूर्य भी नहीं है चंद्रमा भी नहीं है विद्युत भी नहीं है कर्ण भी नहीं है पर आप प्रकाश रूप न हो तो संकल्प कैसे प्रकाशित होगा और संकल्प की सत्ता भी आप हैं और संकल्प का प्रकाश भी आपसे है पर जहां जहाँ इदमतया संकल्प प्रकाशित हुआ वहां यद्यपि एक आप हैं पर उसने भेद मालूम होने लगा यह संकल्प है यह मैं वह भेद एक में मालूम हो रहा है क्षेत्र क्षेत्र ज्ञोर ज्ञानम यदज ज्ञानम मतम ममा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एक प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हैं वह सामान्य प्रकाश है क्षेत्रज्ञ रूप विशिष्ट प्रकाश जहाँ आया है क्षेत्र पृथक मालूम हो रहा है क्षेत्रज्ञ पृथक मालूम हो रहा है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से पृथक नहीं है पर देखिए जहाँ विशिष्ट क्षेत्रज्ञ आया वहाँ क्षेत्र भी आया जैसे वह संकल्प पृथक मालूम होने लगा उसके जानने वाले आप पृथक मालूम होने लगे भेद कल्पित है वास्तव में भेद नहीं वास्तव में केवल आप हैं अपने प्रकाश को लक्षित करें कि मैं का अर्थ प्रकाश है वही प्रकाश है जिसमें कि यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग भी प्रकाशित हो रहा है ऐसा अपना स्वरूप है उसमें सारा जगत सत्ता प्राप्त कर रहा है और सारा जगत उसी से प्रकाशित हो रहा है सारा जगत प्रकाश रूप सत्ता ही है और वही आत्म दर्पण है जो सभी का सुख स्वरूप है यह निर्धारित कर दिया दूसरी चीज क्या निर्धारित किया कि दर्पण में अनंत प्रतिबिंब भले ही हो। तमाम लोग मुख भले ही दर्पण पर देख लें पर दर्पण असंग ही रहा उसको कभी भी किसी मुख का संग हुआ कि नहीं ऐसे अनंत विश्व का अनुभव आपने अपने स्वरूप में किया है पर किसी भी विश्व का स्पर्श आज तक नहीं हुआ अनंत क्रिया के कर्ता आप बने पर अनेजत रहे अनेक गतिविधियाँ पर्दे पर दिखाई दी पर पर्दा स्पंदित नहीं हुआ हिला ही नहीं आज तक यदि वो हिल जाता तो सब काम गड़बड़ हो जाता वो प्रकाश रूप न हो यानी आपका स्वरूप प्रकाश रूप न हो तो जगत में अंधकार हो जाएगा जगनदान्ध्यम भवेत कहने का तात्पर्य है ये जो चीज़ लक्षित करना कि आपका स्वरूप असंघी है आपका स्वरूप व्यापक है आपके स्वरूप में ही सारी विशेषताओं को सत्ता प्राप्त हो रही है पर गलती कहाँ हो रही है गलती ये हो रही है कि मैं एक कार्य कारण संघात में केंद्रित हो गया अतस्मित तद्बुद्धि हो गई है जो आप नहीं हैं उसमें मैं हो गया यह अतस्मित तद्बुद्धि रूपी जो अध्यास है यह अध्यास ही बंधन का हेतु है ज्ञान से यह अध्यास निवृत्त हो जाएगा जगत बाधित हो जाएगा ऐसे देखते हुए ही जगत बाधित होते हुए भी प्रकाश में रहेगा अब एक शंका यह आती है कि भारतीय परंपरा में बहुत दर्शन है सभी दर्शन अपने-अपने विचारधारा को लेकर अपने अपने ढंग से जगत को मूल का निर्धारण करते हैं न्याय दर्शन कहता है कि देखो यह जगत कार्य है कार्य है तो कोई भी कार्य कैसे उत्पन्न होता है कारण से अतः कार्य के लिए कारण चाहिए वह कारण से उत्पन्न होता है एक कारण से काम नहीं चलता है एक समवाय यानी उपादान कारण चाहिए जैसे वस्त्र बनाना है तो सूत चाहिए सूत से वस्त्र बनता है मिट्टी से घड़ा बनेगा समवाय संबंध से घड़ा मिट्टी में रहेगा समवाय संबंध से वस्त्र सूत में रहेगा और सूत में जो रंग होगा वही वस्त्र के रंग का हेतु बनेगा वह असमवायी कारण है सूत समवायी कारण है और रंग असमवायी कारण है वही वस्त्र के रंग का हेतु बनता है उसको बनाने वाला कुम्हार है अथवा जुलाहा है वह निमित्त कारण है ये तीन कारण मिलकर ही कार्य उत्पन्न होता है बिना इसके कैसे कार्य उत्पन्न हो जाएगा इतना बड़ा रूप कार्य दिखाई दे रहा है वह कारण से कैसे उत्पन्न होगा न्यायदर्शन कहता है कि पृथ्वी आदि चार भूत हैं इनके परमाणु हैं परमाणु से जगत उत्पन्न होता है परमाणु गुण ही इसमें अभिव्यक्त हो जाते हैं और ईश्वर निमित्त कारण है सांख्य कहता है कि देखो यह सृष्टि त्रिगुणात्मिका है तीन गुण हैं, पुरुष अनेक है पर पुरुष अक्रिय है और वह कुछ करता नहीं है प्रकृति ही भोग मोक्ष का हेतु बनती है प्रकृति सत्वरज स्तमो गुणात्मक है उसमें परिणाम होने से महत्त्व उत्पन्न होता है महत्व से अहंकार उत्पन्न होता है अहंकार में सात्विक राजस और तामस तीन विभाग हो जाते हैं तामस विभाग से भूतों की उत्पत्ति हो जाती है और राजस से प्राण कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हो जाती है और सात्विक से सत्त इंद्रिय संबंधी देवता एवं इंद्रियाँ उत्पन्न हो जाती हैं इनके मत में पच्चीस तत्व हैं पुरुष को लेकर पंच तन्मात्रा पंचकर्मेंद्रियाँ पंच ज्ञानेन्द्रियाँ पंच महाभूत मन प्रकृति महतत्व एवं अहंकार तथा पुरुष सबको मिलाकर 25 होते हैं प्रकृति पुरुष के विवेक से लब्ध सांख्यों की मुक्ति को शैव दर्शनकार वास्तविक मुक्ति नहीं मानते वे कहते हैं सांख्य से जो मुक्ति प्राप्त होती है वह वा वास्तविक मुक्ति नहीं है प्रकृति अंड से मुक्त हो जाता है पर मायांड में उसकी सृष्टि रहती है मायांड में वह बंध बधा रहता है इसके ऊपर पांच कंचुक है पांच कंचुक के बाद माया है माया के बाद ईश्वर है शुद्ध विद्या है सदा शिव है शक्ति है शिव है ऐसे छत्तीस तत्वात्मक यह विश्व है परमात्मा सर्वज्ञ है उसमें सर्वकर्तृत्व है नित्य तृप्त है नित्य है वही परमात्मा जब विद्यारूपी कंचुक पहन लेता है तो उसमें किंचित्ञत्व आ जाता है सर्वज्ञ पर कंचुक पहनने से कुछ जानता है ज़्यादा नहीं जानता कला रूपी कंचुक जब पहन लेता है तो सर्वकर्तृत्व जो था ईश्वर रूपता में वह संपुटित हो जाता है कुछ कर सकता है ज्यादा नहीं कर सकता है राग रूपी कंचुक जब पहन लेता है तो उसका नित्य तृप्तत्व तो संकुचित हो गया थोड़ा तृप्त रहता है ज्यादा अतृप्त रहता है इसी प्रकार काल रूपी कंचुक पहन लेता है तो अपने नेत्यत्व को भूल जाता है कहता है मैं मर जाऊँगा इसी प्रकार ये नियति रूपी कंचुक को पहन लेता है तो पराधीनता का अनुभव करता है स्वातंत्र उसका गायब हो जाता है पांच कंचुक को लेकर ही पुरुष की कारण संज्ञा हो जाती है ईश्वर एक है पर कंचुक रूप उपाधि भिन्न होने के कारण पुरुष अनेक हो जाते हैं अनेक होता नहीं पर अनेक प्रतीत होता है इस प्रकार सृष्टि चलती है शैव दर्शन वाले कहते हैं कि जब तक भेद दर्शन है मुक्ति नहीं हो सकती इसलिए जब ईश्वर इस तत्व में पहुँचेगा शुद्ध विद्या को प्राप्त कर लेगा तब महामाया इसके भेद दर्शन को दूर कर देगी जब तक शक्ति अभिव्यक्त है तब तक भी भेद है पर जो मूल शिव परम शिव है वहां अनभिव्यक्त शक्ति है वहां स्थिति होने पर ही यह मुक्त होता है यहां तक कि घाटी पार करनी पड़ती है सभी के अपने अपने दर्शन हैं और वहां पर प्रक्रिया कही गई है इन प्रक्रियाओं का क्या समाधान है परमाणु से सृष्टि बनती है कि गुणों से सृष्टि बनती है किस प्रक्रिया से बनती है परमाणु के विषय में भी एक मत नहीं है चार वाक हैं वो तो चार भूत ही मानता है पृथ्वी जल अग्नि और वायु ये चार भूत ये चार भूतों से ये शरीर बन गया चार भूतों से शरीर बन गया तो इसमें चेतनता कहाँ से आ गई अरे देख देखो पान है कत्था है चूना है सुपारी है इन्हें मुख में रख लेते हो तो लाल रंग कहाँ से आ जाता है वस्तुओं को गला देने गला देने देते हो चावल है महुआ है उसमें शराब की तेज़ी कहाँ से आ जाती है रोज़ अन्न खाते हो उससे तो नशा नहीं होता है उसी को एक प्रक्रिया में पका देते हो तो नशा कहाँ से हो जाता है इसी प्रकार ये चार भूतों को ऐसा मिश्रण कर दिया कि चेतनता आ गई चेतन युक्त ये शरीर ही जीव है इसके आगे कुछ नहीं है शरीर छूट जाएगा तो कोई अन्य जीव नहीं है कि दूसरी जगह जाए भस्मीभूत देह से पुनरागमनम कुतः जब शरीर भस्म हो गया तो आगे कौन जाएगा शरीर से पृथक तो था नहीं इसलिए ऋणम करम विवेद कोई बात नहीं ऋण लेकर रहो मौज से रहो खाओ पियो आगे तो कुछ होना जाना नहीं है एक ही प्रमाण मानता है प्रत्यक्ष प्रमाण न्यायिक कहता है कि केवल प्रत्यक्ष मात्र नहीं अनुमान आदि अन्य प्रमाण भी है पशु आदि भी अनुमान करना जानते हैं अनुमान करने में वे कम थोड़े ही हैं हमसे वे भी एक व्यक्ति को देख करके अनुमान कर लेते हैं मारने आ रहा है एक व्यक्ति को देखकर अनुमान कर लेते हैं कि कुछ खिलाने आ रहा है उसके पास चले जाते हैं दूसरे से भागने लगते हैं उनको अनुमान कम नहीं है पशु तो हमसे कहीं कहीं जानकार ज़्यादा हैं वर्षा होने वाली है इसको भी वे जान लेते हैं भूकंप होने वाला है उसको भी जान लेते हैं पशु का अनुमान तो बहुत है न्यायिक अनुमान को भी प्रमाण मानता है सांख्य शब्द को भी प्रमाण मानता है आप्तवाक्य तो ही शब्द है जो यथार्थ वक्ता है वह आप्त है यथार्थ वक्ता प्रमाण है चाहे प्रत्यक्ष अनुमान से हमें न समझ में आए न्यायिक एक देसी उपमान को भी प्रमाण मान लेते हैं कहते हैं जैसे नील गाय देखने की किसी को इच्छा हो रही है और जंगल में जा रहा है किसी से पूछा नील गाय को कैसे हम पहचानेंगे कहा गौ सादृश्य से गौ के सादृश्य है नील गाय पर, पर नील गाय गौ नहीं है गौ से भिन्न है गौ जैसी दिखाई देती है ऐसी वह भी दिखाई देती है इस प्रकार प्रमाणों के विषय में बहुत सी बातें हैं प्रभाकर अर्थापत्ति को भी प्रमाण मानते हैं भाट है वेदांती ये अभाव को भी प्रमाण मानते हैं पौराणिक लोग संभव को और इतिहास को भी प्रमाण मानते हैं ऐसे प्रमाणों के विषय में भी बहुत प्रकार का भेद है ये सारी चीज़ें जगत में बड़े बड़े बुद्धिमानों ने निर्धारित करके रखी है ये कैसे समझ में आएगा कि एक आत्मदर्पण के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं यह कैसे होगा इसी का उत्तर यह अगला श्लोक देता है